कबीर कोठी काठ की चौमुख लगड़ी आग सच्ची साधु रच गए के कूड़े गए भाग कबीरा आप ठगा ठगािए और न ठगिए को आप सुख पुदे और दुख हो जब का भया भरा तीला दोकी मुड़ी मुड़ी दब गु मिला केला रे नाथ जी जब का भया गे विरागे धरती रची जद तो पी पाई गुरु मिला मुख ची का है महदिपार भी फिर जन्म नहीं हो तो जदी जोग हम सिखा रे अब गुरु मन बे जब का भयागे जननी नहीं जाब नीर लही जिम ना धरती तिर नहीं जेठी पावी मेला खले नहीं जिम जा नाते जी जब का भया देव रागे जुख्मी यार बड़ बांधे कल जुगी फिर लोग नारी नाथ जी आ, जब का भयोग जब का भैया बेरा गे नाथ जी आ जब का भैया शेदी शेदी मेला हो या आ हुआ। कहत कबीर सुनो भाई साधु ऐ कहत कबीर सुनो भई साधु मोरमन भया नंदानंदा नाथ जी जबका भैया बिराग हे राम का धीरे धीरे जब का भया बिरागे गोरख जी को कबीर जी महाराज कह रहे हैं कि जब का भया बिरागी सुन धुन की खबर ना कही जब सुननी नहीं थी और धुनी नहीं थी कोई आवाज नहीं था सुन धुन की खबर ना कही कहा गुरु कहां, कहां चेलास दिनों की मूड बनाई जिस दिनों से कबल था वायदा था अच्छा। तास दिनों की मूड जब मन हुआ था कि मैं गुरु पाऊंगा और गुरु होगा कुछ रचना होगी तास दिनों की मूड मुड़ाए, जब गुरु में ला एक पत्ता था आसमान में पीपल की तरह उसमें गुरु का मुख दिखाया है। वो उसी टाइम में था दिनों की मूड मिड़ाई जब गुरु मिला के और कोई चीज नहीं थी गुरु मिला था ये नाथ जी में जब का भया विरा फिर क्या क्या था कि जननी नहीं जहां जम ले जन्म ले जन्म पाऊं जहां जननी नहीं थी कोई नाम नहीं था जननी नहीं जहां जन्म लेर नहीं जय में नाऊं पानी नहीं था शायद समंदर नहीं था नीर नहीं जय में जय नाऊ खंड धरती नहीं जहां पाओ मै लू खंड नहीं जय जाऊं, जाऊ खंड भी नहीं थे पृथ्वी नहीं थी अरे नाची में जब गई भया फिर धरती रची जब टोपी पाई मैंने एक टोपी ली थी कबीर जी की टोपी डाली हुई है कबीर निशानी धरती रची जब टोपी पाई गुरु मिला मुखी खा लेलाट में गुरु पद पाया जो गुरु जी ने गुरु जी ने कहीं शिक्षा ली जब गुरु घटिका लगाया था का गुरु मिला मुक्ति का शिव पार्वती का जन्म न होता जब जोग हम सीखा शक्ति मां महादेव जी नहीं थे जब जोग हम सीखा था सत में पावड़ी को पानी जब लकड़ी की पहनने के लिए थी सचुग में पांव की जूती पावड़ी का पानी उसी गुरु का नाम लेकर के पाइप से ऐसे करता था जब पानी निकलाता था प्याल से पावड़ी को पानी दवा जुग में डंडा पहाड़ के अंदर डंडा मारा गुरु का नाम ले तो पानी आ गए पत्थर में युग में आठ बंद मां ऐसे लपेटी चादर को लपेट करके और कमंडल हाथ में माला है गुरु साहब का नाम लिया तो बारिश हो गई कमंडल भरा सौ जनों को पानी पा दिया कमंडल से पानी नहीं मुका जो बोतल होती है ऐसे कमल था उसका गुरुजी का गुरु का नाम लेता गया सबको पिला दिया पानी तेता युग में आठ बनवा नव कल युग नौ खंडा अब नौ खंड के अंदर फिरो सच्चाई जहां पे गुरु शिक्षा नहीं है वहां पे पानी मुख जाएगा झारी का झारी का पानी गुरु जी का मुक जाएगा उतना ही है जो आप अंझल कर लिया पानी मुख जाएगा नहीं तो पानी मुकता नहीं था गुरु शिक्षा में कोई समझते ही नहीं है माता को पहले गुरु नहीं मानते गुरु से जाके पढ़ाई सीखी कोई शैली पे नाम है फोटो का फोटो फोटो करने के लिए सीखने के लिए वो भी गुरु चाहिए पाँव चलने के लिए छलांग मारने के लिए यानी पढ़ाई के लिए इंग्लिश के लिए अलग गुरु चाहिए हिंदी के वर्णन के लिए अलग गुरु टाइम चाहिए जो वही गुरु है हर टाइम टेबल का हर गुरु है रात के समय कौन गुरु होना चाहिए माता पिता बैठ के बेटे को सुनाए दिन को गुरु साहब के वहाँ स्कूल में जाए जब उनकी पढ़ाई होती तो गुरु में मात है नहीं गुरु की शिक्षा ही नहीं कौन गुरु में ऐसे ही सीख लिया कौन गुरु में ऐसे ही सीख लिया तो झाड़ी का पानी मुख जाता है कल जुग फिरू नौ खंडा अरे नाथ जी में जब का भया बिरा भी सहजय मेला हुआ गुरु जी का मेला हुआ मिलन हुआ सहजे सहजे ने में जुग बदला अंत में आकर के रामानंद जी मिले धीरे धीरे पुरानी भाषा है सहजे सहजे धीरे धीरे सहजे सहजे मेला हुआ गुरु मिला नंदा कहत कबीर सुनो भाई साधो गुरु मिल गए अपनी बात मिली मिट्टी मिली संसार में आए और गुरु पद पाए जय गुरुदेव की ऐसा है ये जा, एक चादर है वो अपने अनुप जलोटा ने गाई है वो तो चादर उसी हिसाब नहीं गाऊंगा मैं मेरा गाने का अलग झिनी चादर झिनी वो पुरानी है हाँ, पुरानी, पुरानी है। राम, सदा राम रस भीनी राम से नाम से भी सदा राम रस भीनी चादर जीनी चादर जीनी अष्ट कमल पर चरखा चाले हृदय कमल है अष्टकमल आठ इसका गण है अष्टकमल पर चरखा चाले पांच तंत्र रस भीनी पांच तत्व है पांच तंत्र रस भीनी आठ मास नौ बनते लागे आठ मास नौ बनते लागे मूर्ख मेले कि नहीं हरे राम झीनी राम झीनी आठ मास आठ मास नौ नौ, नौ महीने तक ओड़ी, बंकाओी ओडी ओड़ी सजन कसाई अंका नाम राजा महाराजा बंका नाम सह पृथ्वी जिस घर में भगवान का नाम लेता है वो चंद्रिया छोड़ लेता है अंका ओडी बंकाओी ओडी ओड़ी सजन कसाई सजन खसाई था उसको ज्ञान आ गया था ओजन कसाई सुवा पढ़ावत गिनका ओडी ओडी मीराबाई मीराबाई राम राम रंग भी नहीं। नहीं। हाँ तो क्योंकि सदगुरु धोबी पूरा मिलिया तायर ताकर देनी तपा करके लोहे मोह लोहे को तपाते है ना आग में डाल करके हाँ। उसको पक्का बना करके दिए हाँ। ताहिर ता दास कबीज जुगुत से ओढ़ी लीनी जैसी दीनी शंक मती कर शंका दस दिन तोनी धूप एहलाद बभीक्षण ओढ़ी सुखदे निर्मल के दी ध्रुव प्रलाद ध्रुव महाराज प्रहरा भगत हुए भीक्षण जो रावण का भाई था अच्छा। उसने भगवान की माड़ा फेरी तो उसको रावण का वो राज राउंड को मार करके उसको राज दे दिया अच्छा। उसको पूरे को हटा दिया तो नंक शंका मत कर इस दही का शंखा मत करो कमाई करे जिसकी है ऐसा नहीं भाई ये तो ऊँचा लोग हैं बड़े लोग हैं इसके पास कमाई है पैसे हैं पैसे परवर हैं इसके बहुत ज़्यादा फैमिली है इसके बेटा ज़्यादा है तो कमाई वाला है नहीं करे उसकी है पाँच मिनट में ही कमाई हो जाती जब गए ओढ़ न शंख कर शंका दस दिन तो कुनी दस दिन के लिए तेरे को दही है इसका नाम कमाल है दस दिन तोकू दीनी ध्रुप प्रहलाद बभीक्षण ओढ़ी सुखदेव निर्मल की नहीं सुखदेव मुनि हुआ जो वो पक्षी था माता के रूद में आकर के छोटा सा पक्षी होकर पेट में आ गया नौ महीना तक वह उसको तकलीफ नहीं आई जब बोला कि तुम क्या है तो मैं सुखदेव हूँ कैसा है कि मेरी माँ को पूछो कुछ तकलीफ है पेट में कि नहीं है अब तुम बार आ जाते रहे मार महादेव जी ने बोला जब दो तो सिर्फ हाथ दो तो वो माई को ऐसा हाथ दिया तो बेटी बनाई तो बेटी की रक्षा करी तो उसकी पेट में ही रक्षा कर ली भगवान ने सुखदेह निर्मल की नहीं निर्मल की नहीं तो चादर झीणी राम तो आ, ता जी क्योंकि सतगुरु धोबी पूरा मिलिया तायर ताकर देनी रामानंद जी धोबी थे सतगुरु धोबी पूरा मिलिया ताकर दीनी दास कबीर जुगत से उठी लीनी जैसी दीनी राम झीनी जे कर, कर मन में खो बार बार पाऊं पाऊं नहीं नहीं है मनुष्य जन्म की मो चादर जी राम राम रंग भी रे चादरिया रंग भी आ राम रंग, रंग भी सतो धीरे राम भी रे धीरी चादर धीरे सतो राम राम रंग भी नी नी। कंवल पर चरखा चाले पाँच तंत्र रंग भीनी आष्ट कंवल पर चरखा चाले पाँच तंत्री आ आठ मास नौ बनती लागे ए आ मा से नौ बढ़ते लागे मूर्ख मेली कीनी राम राम राम मूर्ख मिली झीनी राम झीनी चंद राम राम रंगी कसाई बंका ओड़ी तो सजन कसाई आ सुआ पड़ावत गिनका रोढ़ी सुआ पड़ावत गिन का जोधी ओडी मीरा वो ढिमी राम कर संका को दीनी दीनी दस दिन दीनी तुझ भूप लाद बीषणी भूप लादबीषणी सुख कीनी ख देर्मल की नि राम झी चादर झी चादर राम राम, राम रंग कर दीनी राम, राम तायर ता कर दीनी काश कबीर जुगत से सेबीर जुगत से, ओधी, जुगत से ओधी, Sãoidade, देनी देनी लीनी हाँ, हा हा लीन जैसी लीन जैसी राम राम चादर जीनी ये चादर झीणी उस वजन में भाई ने गाया ना विरथा एक मिनट जान लो भगवान के नाम पर आधार कर दो जो अपनी अपनी जो दिल में जो आ, रहमत है सदाई रहमत में रहिए वो तो जो चीज़ रखते हैं वो संभाल करके रखते हैं को ना कोई दिलबारी में यानी कोई पेन है जो जेब में डाल दी यानी कहीं पेटी में डाल दी ऐसे भगवान के नाम को उसी रहमत के ख़जाने में रख दो अपने मन के अंदर उसका नाम तो ले लो काम करते करते गए राम के नाम पर आधार कर दो अपने मन को कि मैं और काम कर रहा हूं ये भगवान आपको याद कर तो अपना काम सफल यही है प्रकृति है अपनी पच्चीस है जिसमें पांच तत्वों के अंदर एक मना हो करके अब मैं गाना गा रहा हूं आपको देख रहा हूं आप राजी हो नाराज हो वही मेरे चेहरे में आ रही है क्योंकि किस लेन पे आपको खुश किस लेन में क्या मन कहा वो मन में जो ए, ये मन है और ये चेहरा है अपना फोटो, वो सब दिखाई आ रही और मेरे को लय रखनी है दिल में जो लय बजाने वाला अभी मैं गाया है इसके पीछे तबले वाला बजा सकता है बाद में रिकॉर्डिंग में और फिर भी निगह करके क्योंकि मैंने खाली सरंग के अंक बजाई है वो मैंने शब्द बजाया खाली ऐसे नहीं बजाए, जो कुछ उसकी लहर ही बजाए, बजाई झिनी चादर की लहर बजाई हाँ तो को çocuk, हाँ जो शब्द का सिंगार होता है अब जी ये खमास चली है झिनी चादर झीनी शब्द में जीनी को उसी सुर के लटकते हुए सुर के अंदर रख दिए इतनी जीनी है जो सुर की मालूम है, जो आधार पे जानता है किसी के सुर की लहरी उसको मालूम रहेगी कि शब्द को कहाँ पे रखा है किस चीज को अपनी मुंदरी होती है बहुत नगीना रकम अच्छी रकमों से नगीना लाए हैं उसको अच्छी तरह से रखेंगे ना तो मालूम पड़ेगी ये नगीने कोई अच्छा लग लाए राशि का लाओ यानी हीरापनों का लाओ कोई ईश्वरकार की एक हिसाब किताब होता है जब गाया जाए भगवान के नाम की चीज़।